द्रम कर्णे श्रा देवा भद्रं पशेम कभी जिंग्वा शीर्प्यदेव जलाय शा अथर्वेदी पांडवोपनिषद सप्तम मंत्र के सप्तमंत्रगे बाह्य टीकाचार चल रहा था मंत्र था प्रज्ञ न बहिष्प्रग्ञा न भयत प्रज्ञ न ना नाप्रज्ञ न प्रज्ञ न प्रज्ञ नज्ञम अभ्यह अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत अभ्यपदेश्य सार प्रपंचोपात शुभम अद्वैत चतुर्थ मे स आत्मा स उनमें से अभी ये सत्र विशेषण लगना है इसमें इतर व्याप्रित रूप से ये जो निर्विशेष आत्मा है सत्र विशेषण लगेंगे उनमें से अभी तक कितने विशेषण हो गया ना अंत प्रज्ञ न बहिष्प्रग्ञ नज्ञ न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञा छह विशेषण हो गए हैं अभी तक आगे इसकी व्याख्या चलेगी इसके लिए टीका भी बोलते हैं निषेध शास्त्र आलोचनया निषेध शास्त्र ना अंत प्रज्ञ आदि निषेध शास्त्र है विधि मुख से नहीं जा रहे हैं शास्त्र इतर व्यावृत्ति कर रहे हैं अंत वाला ये नहीं है बहिष्प्रज्ञा वाला भी नहीं है ये निषेध शास्त्र के आलोचना विचार विचार के द्वारा निषेध शास्त्र आलोचनाया निर्विशेषत्व तुरीय श्योक्तम ये जो छह विशेषणों के द्वारा यह कर दिया तुर्य आत्मा निर्विशेष है यह तूर्यश्य निर्विशेषत्व उत्तम तूर्य आत्मा जो थूल सूक्ष्म कारण शरीर में अभिमान नहीं है जिसका ऐसा जो आत्मा है तूर्य आत्मा निर्विशेष तदेव हेतु कृत्या ज्ञानेन्द्रिया विषय तो जिससे कि वह निर्विशेष है इसलिए ज्ञानेन्द्रिया का विषय नहीं होता कोई तो सविशेष वस्तु जो होगा जैसे घट है घट अथवा रूप है सविशेष है ज्ञानेन्द्रियों का विषय हो जाता है किंतु तो ये निर्विशेष है इसलिए ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं होता ये कहना चाह रहे तदेव हेतु कृत्या जो निर्विशेष है निर्विशेषत्व का हेतु बना करके ज्ञानेन्द्रिया विषयत्व आह ज्ञानेन्द्रिय का अविषयत्व कहती है बोलते हैं भाष्यकार बोलते हैं अतएव अदृष्ट एवासम इसलिए ये आत्मा अदृष्ट है ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं है देख देख कर सुनकर छू कर सुनकर चक करके पता नहीं लगता ये अतए इसलिए अदृष्ट है निर्विशेष होने के कारण आत्मा अदृष्ट है ज्ञानेन्द्रों का विषय नहीं आगे भाष्य में कहते यस्मात अदृष्टम तस्मात अव्यवहार्य अदृष्ट है ज्ञानेन्द्रों का विषय नहीं होता इसलिए व्यवहार के योग्य भी नहीं होता वो व्यवहार के योग्य आत्मा तीनों है जागृत स्वप्न से सुप्ति वाले जिसको विश्व तेजस पर कहते हैं व्यवहार काल में उपयुक्त तो होते हैं जैसे कि अदृष्ट है अदृष्ट क्यों है, है? निर्विशेष होने से ज्ञानेन्द्र का विषय ही नहीं ज्ञानेन्द्र का विषय नहीं होता है तो तस्मात अव्यवहार व्यवहार के अग्राह्यम कहा, अग्रायं कहा। आर कहते हैं का विषय भी नहीं है ग्रहण या ग्रहण शब्द के द्वारा हस्त इंद्र को लिया है उपलक्षण है सभी कर्मेंद्रों के लिए अग्राह्यम कर्मेंद्रिय ही अग्राह्य हम कर्म इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं है मैंने हाथ से पकड़ नहीं सते चल करके भी नहीं मिलेगा बोल करके भी नहीं मिलेगा विसर्ग आदि करके भी नहीं मिलेगा। अलक्षण कहते हैं आगे <coughs> माने लक्षण हेतु होता है लक्षण होता है इसके लिए कोई व्यापक हेतु नहीं है अलक्षण जैसे प्राक आत्मा जो होता है उसके लिए तो प्रथा चेष्टा इत्यादि व्याप व्यवहार करके प्रवृत्ति रथ की प्रवृत्ति चेतन के बिना नहीं होती है चेतन जरूर है जिससे हो जाता है अस्तित्व तो निर्विशेष के लिए कोई लक्षण नहीं है अलक्षणम अलक्षणम माने अलिंगम लिंग नहीं है ज्ञापक नहीं है हेतु नहीं है उसके लिए कोई जैसे धूम को दिखा करके अग्नि का परिचय कराया जाता है दुर्देश ऐसा कोई ऐसा वस्तु परिचय देने वाला है नहीं इसका तो निर्विशेष आत्मा है तुर्यात्मा अलक्षणम माने अलिंगम लिंग नहीं है व्यापक कोई वस्तु नहीं है आगे और अर्थ करते हैं अनुमे अनुमान का विषय नहीं है निर्विशेष आत्मा अनुमान का विषय नहीं अर्थ करता तो। अतएव अचिंतम जब प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है अधिक निषेध कर दिया और कर्मेन्द्रों का विषय भी नहीं है अग्राह्यम करके निषेध कर दिया अलक्षण करके अनुमान का भी निषेध कर दिया अनुमेय भी नहीं है अतएव अचिंत इसलिए मन का भी विषय नहीं करता भाई कर्म इंद्रो का विषय भी नहीं ज्ञान इंद्रों का विषय भी नहीं हो रहा है अनुमान का विषय भी नहीं हो रहा है इसलिए अतएव अचिंतम अनुन्मेय होने से ही अचिंत है चिंतन का विषय भी मन का भी यह विषय है मन भी सोच नहीं सकता आत्मा के बारे में ऐसा है अतएव अप्यप शब्द है जब मन का भी विषय नहीं है अचिंत है इसलिए किसी भी शब्दों के द्वारा उसको कहा नहीं जा सकता कोई इतर व्यावृत्ति से ही वृत्ति से समझना है शक्ति वृत्ति से समझना संभव नहीं बाकी तीनों काल तीनों अवस्था विशिष्ट जो आत्मा हो तो शक्ति वृत्ति से ज्ञान हो जाता है विश्व तेजस प्रा के तुरी अवस्था में जब पता है, तो होता है तो अप्य होता है माने शब्दों के द्वारा उपदेश के नहीं होता ठीक है एकात्म प्रत्यक्षारम आय इसके जानने का एक ही साधन है एकात्म प्रत्यय है जो एकात्म बुद्धि होती है जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों अवस्थाओं में आत्मा एक ही बुद्धि होती है शरीर बदल जाता है जागृत का शरीर का व्यविचार है अभाव है स्वप्न में स्वप्न का शरीर का अभाव है जागृत में दोनों का अभाव सुश्रुति में क्यों आत्मा का अभाव नहीं है एकात्म प्रत्यय एकात्म रूपी जो, एक जो ज्ञान है सो हम यही ज्ञान होता है जो हम सुसूप सोहम जागर भी ऐसा होता जो सोया हुआ था वही मैं जगा हुआ हूं मैं जगता हूं ऐसा बोलता है तो एक आत्मा प्रत्येक आत्म संबंध ज्ञान एकात्म ज्ञान तीनों अवस्थाओं में आत्मा का एक ज्ञान बाकी का वे विचारित ज्ञान है प्रत्यय सार्भ जागृता आदि स्थान है जागृत आदि स्वप्न सुसूपति तीनों स्थानों में अवस्थाओं के बदलाव होगा आत्मा का बदलाव नहीं होता इसी से उसको जाना जाता है एक आत्म प्रत्यय जागृदाद ही स्थान एको अयम आत्मा ये आत्मा एक ही है तीनों स्थानों में घूमने वाला आत्मा एक ही है इति अभ्य विचारी प्रत्यय ऐसा जो ज्ञान होता है प्रत्यय मान ज्ञान ऐसा जो व्यविचार न करने वाला प्रत्यय है आत्मा तीनों अवस्थाओं में है प्रत्यय मन ज्ञान ऐसा ज्ञान जो होता है अनुभव ऐसा होता है तेना अनुसरण तेनासरणे उसी के द्वारा ये अनुसरण करने योग्य है अन्वेषण के योग्य है वही मार्ग है ये एक आत्म प्रत्यशा तीनों अवस्थाओं में एक आत्म ही आत्मा है, वही आत्मा है ऐसा ही यहाँ मार्ग है इसके लिए एक ठीक दृष्ट अर्थक्रिया दर्शनादृष्टत्वाद क्रिया राहित विशेषा देखो तो भाई जो ज्ञानेन्द्रों के विषय होता है वही वही अर्थ क्रियाकारिता उसी में होती है ज्ञानेन्द्रों का जो विषय होता है घटाधि है उपाधि है ज्ञानेन्द्र का विषय है तो अर्थक्रियाकारिता भी है जैसे घट देखा जाता है जल भरने का काम आता है अर्थक्रियाकारिता उसमें है ठीक है दृष्ट से वो जो दृष्ट विषय है मान ज्ञानेन्द्रों का जो विषय होगा दृष्ट मानी ज्ञानेन्द्र का विषय दृष्ट अर्थक्रिया दर्शनाथ उसी में क्रिया देखी जाती है प्रयोजन देखा जाता है अदृष्ट अब यह अदृष्ट होने के कारण देखने आदि से नहीं पता लगता है तो वो तो वही एक आत्म प्रत्याशा वही है उसके लिए जानकारी के लिए है बाकी कुछ नहीं तो अर्थक्रिया राहित इसलिए अदृष्ट होने के कारण मानी ज्ञानेन्द्र का विषय न होने के कारण अर्थक्रिया रही थे उसमें कोई व्यवहार नहीं होता राहित्यम विशेषांतर मह तस्मात अव्यवहार्यस्मात अदृष्ट तस्मात अव्यवहार्य जैसे अदृष्ट है ज्ञानेन्द्र का विषय नहीं है इसलिए व्यवहार के योग्य नहीं होगा जो ज्ञानेन्द्र का विषय होगा वो व्यवहार के योग्य होता है टिप्पणी है ना अर्थक्रिया राहित्यम मानी हेयो पादेयत्व तो राहित्यम इत्य माना जो अर्थक्रिया के आदि माने ग्रहण करना या त्याग करना यह दो में से एक होता है ऐसे हो नहीं पाएगा ग्रहण भी संभव नहीं त्याग भी संभव नहीं ठीक आगे अदृष्टम इत्यानेन ना अग्राह्यम इतना पौनोरुपर दी आगे अग्राह्यम शब्द का अर्थ भाषिका ने कर्मेन्द्रिय अग्राह्यम कहा है तो यहां एक शंका हो जाए अदृष्टम जो कहा और इसके माध्यम से अग्राह्यम इतियुक्त फिर अग्राह्य कहना एक ही बात है पुनरुक्ति है अध्रिष्ट बोलो या अग्राह्य बोलो बात एक ही है ये शंका आ गई तो पुनरुक्ति का परिहार करते हैं कर्मेंद्र ही अग्राह पहले कहा था ज्ञानेंद्रिय से अग्राह्य कहा था अदृष्टम शब्द के द्वारा और अब अग्राह्यम शब्द से कर्मेंद्रियों के विषय नहीं ये बताया गया अलक्षम अलिंगम इत्यत अनु कहा उसके लिए कोई लक्षण भी नहीं हेतु भी नहीं है उस आत्मा को पहचानने के लिए माने जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता अनुमान से भी सिद्ध होता है ऐसी वस्तु है दूर देश में अग्नि अप्रत्यक्ष है तो धूम को देखा जाता है उसका कार्य जब हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है तो हम अग्नि का अनुमान करते हैं अग्नि है सिद्ध होता है ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है किंतु यहां कोई लक्षण नहीं ज्ञापक नहीं है हेतु नहीं है उस आत्मा को बताने के लिए अलिंग लक्षणम इसलिए कहा नीत लक्षण यसे आत्मा न तद आत्मा तद आत्मा अलक्षणम जिसका कोई लक्षण हेतु नहीं, नहीं।, नहीं है मैंने अनुमान के द्वारा भी जानना संभव नहीं है अलिंगम अनुन्मयम इत्यादि कहा ठीक में कहते हैं अलक्षणम यदि अयुक्तम ये जो कहा अलक्षणम शब्द जो भाषिकार प्रयोग करके ये ठीक नहीं है शंका है क्यों सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म करके लक्षण दिया तैतुरी परिषद में उसे आत्मा का तो लक्षण है सत्यम ज्ञानतम ब्रह्म लक्षण है फिर अलक्षणम कैसे बोल दिया ये शंका है अलक्षणम अयुक्तम जो अलक्षण जो कहा लक्षण रहित है माने ये जो कहा ये ठीक नहीं क्यों सत्यम ज्ञान अनंतम इत्यादि लक्षण उपलम्बाद लक्षण है आत्मा का प्राप्ति है तैतुर्य परिषद में है सत्यम ज्ञान अंतम ब्रह्म उपलम्बादी आशंका ऐसी शंका से उत्तर देते हैं अलिंगम कहा माने अलक्षण माने अलिंगम लक्षण नहीं स्वरूप लक्षण नहीं लिंग नहीं ज्ञापन नहीं है अलिंगम आगे शंका है कोई एवं का प्राण्ञ्यात यदि ऐसा आकाश और नश्यात ऐसा आया है ये प्राणन क्रिया कौन करता अपानंद क्रिया कौन करता है श्वास को ऊपर नीचे कौन करता कौन कराता यदि आत्मा न होता आकाश मन आत्मा यदि ऐसा आकाश हो न ऐसा है तो यहां ये तो प्राण अपान क्रिया आदि जो हो रहे हैं इसके द्वारा आत्मा की स्थिति हो जाती है अनुमान से यह पूर्वादी की शंका है कठोपनिषद में आता है ना ऊर्द उन्नयति उन्नयती अपान प्रत्यग्यति मध्य वाम विश्व देवा हृदय में बैठा है बीच में बैठा है प्राण को ऊपर धकेलता है और पान को नीचे धकेलता है खींचने का काम भी तो वही करेगा ऊपर धकेलने का काम भी करेगा मध्य पामन से भजनीयम पामन भजनीय भजनीयम वर्णीयम ऐसा जो तत्व तो है विश्व देवा उपासना सारी देवता उसी उपासना करते हैं तो ये कैसे वहां लक्षण क्यों नहीं है ये शंका है कोई अब अन्यत का प्राण्यात इतिहास इत्यादि लिंग उपन्यास विरुद्धम कोई ही का प्राण्यात इत्यादि जो लिंग है हेतु है इत्यादि उपन्यास लिंग के उपन्यास के विरुद्ध लक्षण नहीं कहना बनता नहीं लक्षण है तो लिंग नहीं है कहना बनता नहीं लिंग है उसके लिए ऐसी शंका आ गई प्राणन अपान क्रिया के द्वारा आत्म का ज्ञान होता है लिंग है जैसे धूम के ज्ञान के द्वारा अग्नि का ज्ञान होता है उसी प्रकार णअन अपान क्रिया हो रही जड़ में क्रिया हो रही है इसका मतलब आत्मा है चेतन है सिद्ध हो जाता है लिंग क्यों नहीं है ये शंका आ गई तो इसके उत्तर में कहते हैं अनुन्मेयम ये कहा लिंग है किंतु स्वतंत्र लिंग नहीं अनुमान में कहा दो नंबर की पढ़ में यही बोलते हैं स्वतंत्र अनुमान विषय स्वतंत्र अनुमान का विषय नहीं होता वो श्रुति के आधार पर अनुमान हो सकता है स्वतंत्र अनुमान का विषय नहीं हो ये कहा इसलिए अनुमेय टिप्पणी में कहते हैं अनु, अनुमानम है अनुमान है, ही श्रुति सहकार तत्प्रतिपादक अपुमान है ये कोई का अन्य प्राणिया अनुमान दिखा रहे हैं या अनुमान कैसा है श्रुति के सहकार मात्र है सहकारी सहयोग करने वाला है तत्प्रातिपति प्रतिपादों श्रुति का ही प्रतिपादन करते उसके द्वारा ऐसे स्वीकार किया जाता है न स्वातंत्रणा स्वतंत्र रूप से आत्मा का परिचय नहीं दे सकते हैं अनुमान इत्यादि कहा इसलिए कहा अनुन्मेयम इत्यादि भाषण बोल दिया अच्छा ठीक है प्रत्यक्ष अनुमान अविषय तो प्रयुक्तम विशेषणांतर रहा जब प्रत्यक्ष भी सिद्ध हो पा प्रत्यक्ष प्रमाण से इंद्रियों का विषय नहीं ज्ञान इंद्रियों का नहीं कर्म इंद्रियों का प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं अनुमान का विषय नहीं अब क्या फलित होता है तो बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुमाना विषयत्व प्रयुक्तम जो प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों का अभिषयत्व तो के द्वारा प्रयोगित होता हुआ विशेषण्तर आप और विशेषण देते हैं अतएव एक विशेषण दिया गया जब प्रत्यक्ष का भी विषय नहीं अनुमान का विषय नहीं तो अचिंत्य है मन का भी विषय नहीं प्रत्यक्ष का विषय न होने पर भी मन का विषय होता अनुमान वाला अनुय पदार्थ मन में ज्ञान होता है बनी है करके किंतु ये दोनों नहीं अच्छा अचिंत्यम इत्यादि विशेषण दिया ये कहा ठीक है में देखिए मनो त्वात। मनो मनोविषयत्वात् तो मनोविषयत्वभाव शब्दा विषयत्व में कहने अचिंत्यम कहा था तो मन का विषय न होने के कारण से शब्द का भी विषय नहीं ये कहना चाहते हैं इसलिए कहा अतएव अप इसलिए किसी शब्दों के द्वारा उपदेश के उपयोग नहीं है आत्मा अच्छा आगे। शब्द प्रवृत्ति तत्पूर्व तत्प्रवृत्ति पूर्वक है शब्द की प्रवृत्ति जब होती है पहले मन का प्रवृत्ति होगी तो शब्द की प्रवृत्ति होगी ऐसे शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो मन का जो विषय बनता हो वही शब्द की प्रवृत्ति बनती है जहां पर मन का विषय नहीं है वहां शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है एक कहा अपम वस्तु नास्ती है परमाणुवाद तो महाराज न प्रत्यक्ष से जाना जाए ना अनुमान से जाना जाए ऐसे वस्तु है करके क्या क्या कौन विश्वास करेगा ऐसे आत्मा हई करके कौन विश्वास करे है नहीं वस्तु शून्यवाद आ जाएगा ये पूर्वाधिका है तरी यथोक्तम वस्तु नास्ती है वह यथोक्त वस्तु जो पूर्वोक्त वस्तु है जो जितने विशेषण चढ़ाया गया जिसके लिए जिस आत्मा के लिए ऐसी वस्तु नहीं है प्रमाण नहीं है इसके लिए वस्तु होने के लिए प्रमाण न प्रत्यक्ष प्रमाण काम कर रहा है ना अनुमान काम कर रहा है ना शब्द काम कर रहा है कोई भी काम नहीं कर रहा है ये शंका उठाई तो उत्तर देते हैं है एकात्म प्रत्याशारम ये कहा एकात्म प्रत्यक्षारम जागृता आदि स्थानेशमा अभ्य विचारी प्रत्यय तेनालीसरणीय यदि आत्मा को जानकारी उपलब्ध करना हो तो यही मात्र एक उपाय है जागृत स्वप्न सुसुप्त में अवस्थाओं का भी विचार विषयों का भी विचार आत्मा का विचार क्योंकि तो सो हम वही अनुभव होता है जो कल सोया कल काम किया सोया अभी उठा हूं वही हूं ऐसा अनुभूति होती है एक बात ठीक है देखें परोक्षार्थ विषय तया विशेषण व्याख्या या अपरोक्षार्थतया भ्या व्याकृति अभी परोक्ष रूप से विशेषण बताया गया था परोक्षार्थ विषय परोक्ष विषय बनाकर के परोक्ष विषय बनाकर विशेषण व्याख्या विशेषणों का व्याख्या कर दी एकात्म प्रत्यय के विशेषण इसकी व्याख्या कर दी अब अपरोक्षार्थतया भी व्याकृति अपरोक्ष रूप से व्याख्या करते हैं एकात्म प्रत्यय तो तीनों अवस्थाओं में जो अहम अहम हो रहा है इसके द्वारा जानना परोक्ष रूप से था कि अब अपरोक्ष रूप से व्याख्या करते उसका ये बोलना चाह रहे हैं कहा अथवा एक एवं आत्म सारं सारम प्रमाण से अधिकम है जिस तूर्य के ज्ञान में अधिकम ज्ञान जानने में एक ही आत्मप्रत्यय सार है आत्मबुद्धि ज्यान, ही सार है आत्मबुद्धि हो गई तो मिलेगा आत्मबुद्धि नहीं हुई तो नहीं मिलेगा कठोर में आया अस्तित्व तत्व भाव तत्व भाव चो भत्वभाव प्रसिद्ध तत्व भाव प्रसिद्ध थी ऐसा है पहले हाय करके मान्यता तो हो फिर उसके स्वरूप की ज्ञान होगा अस्तित्व न उपलब्ध्य तत्व तो भाव च दोनों आत्मा को जानना पड़ेगा पहले तो जानना पड़ेगा हाय करके मानना पड़ेगा तब उसके स्वरूप की उपलब्धि होगी अस्तित्व न उपलब्ध तत्व भाव तो अप्रोक्ष रूप से कहना चाहते हैं एक भाषण कहा अथवा एक आत्मा अथवा एक आत्म प्रत्यय सारम प्रमाण एक ही आत्म प्रत्यय आत्म बुद्धि सार है प्रमाण है जिस तूर्य को जानने के लिए तीनों अवस्थाओं में आत्म बुद्धि तूर्य को जानने के लिए प्रमाण है तो तीनों अवस्था में आत्मा का व्यविचार हो रहा है वो विशिष्ट आत्मा है फिर भी वही बुद्धि से तूर्य को जानना है तत्रीय एकम प्रत्यसा आत्मा इति इति उपास आया वृद्धार आत्मा ऐसा समझ कर के उपासना करना चाहिए मान कर के आत्मा उपास मानक उपासना करना चाहिए ऐसा ऐसी नंबर टिप्पणी अत्र शब्द शब्द तत्य आत्मन बोधये ये लगाया आत्मा उपासित उपासित तो इति लगाने से क्या अर्थ आया कहते हैं इन जो मंत्र में इति शब्द दिया है तो इति का अर्थ होता है शब्द और तज्जन्य ज्ञान दोनों का विषय नहीं है एक अर्थ है शब्द भी और तज्जन्य ज्ञान शब्द तत्प्रत्य माने उसका ज्ञान शब्द शब्द जन्य ज्ञान दोनों का विषय तुम आत्म आत्मा लोग बोलते आत्मा न शब्द का विषय है न शब्द, शब्द ज्ञान का विषय है शब्द एक तो काम करता है बोला श्रुति में जो इति शब्द है इसका तात्पर्य है ये बता दें अच्छा ठीक देखें अपरोक्ष आत्म प्रत्यय से आत्म ने प्रमाणत्व बृहत्कार की श्रुति में उदाहरण दिखा अपरो आत्म प्रत्यय आत्मज्ञान अपरोक्ष होता है अपने को पूछने के लिए किसी के पास जाता नहीं है मैं हूं या नहीं हूं करके कोई पूछने अगर जाए पागल कहेंगे उसको दूसरे के प्रति में होता है कि है कि नहीं है अपने में वि होता तो ये कहना चाहते हैं अपरोक्ष आत्म जो अपरोक्ष आत्मबुद्धि है इसका प्रत्यक्ष का आत्मा नहीं प्रमाण आत्मा में प्रमाण है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है समृद्धारणारृद्धार आत्मा इतने उपासित है आत्मा ऐसा मगन कर उपासना करना चाहिए आत्मा क्यों कहते हैं कठोपनिषद के भाष्य में भाषिकार बोल पड़े थे लिंग पुराण का श्लोक ला करके बोले थे योति याव भाव तस्मात आत्मेति ऐसा कहा सबको व्याप्त करता है इसलिए आत्मा है आपनोती आत्मा आप दिखाया आप है तो अत धातु से बनता है आत्मा अगर आप आपद से करना हो तो निपातन करना पड़ेगा पकार को तकार निपातन करना पड़ेगा क्योंकि उड़ादि सूत्र है सातभ्याम मनिन मनि नऊ मनी ऐसा सूत्र है सो अंतकर्मण धातु से शाम बनता है और अत सात्य बने से आत्मा बनता है आत्मा शब्द बनता है साति भ्याम शो धातु और अत धातु ये दोनों से मनिन मनी पहले वाले में मनिन शो धातु से एक मनिन तो शाम वाले चामन शब्द बनता है और अत धातु से मनिण करेंगे तो उपधा वृद्धि हो जाएगी आत्मन बन जाएगी तो कठोपनिषद के श्रुति दिया एक उदाहरण दिया लिंग पुराण का ये चाह अपनोती जो सबको व्याप्त करता है देखो भाई कल्पित वस्तु को व्याप्त करने वाला अधिष्ठान होता है रज्जु में जितने प्रकार की भी कल्पना करेंगे भिन्न भिन्न कल्पक का भिन्न भिन्न भिन, प्रकार की कल्पनाएं होगी कोई सर्प कहेगा कोई जलधारा बोलेगा कोई लाठी बोलेगा कोई भूछित्र बोलेगा कोई माला बोलेगा अपने अज्ञान के आधार पर कल्पना करते हैं किन्तु सब में रसी अनुगत है सब को व्याप्त रसी कर रही है चाहे जलधारा हो चाहे सर्प हो चाहे भूछित्र हो रसी ही सबको व्याप्त कर रही है उपाधान कारण दिखाई पड़ता है विवर्त तो उपाधान परिणाम उपाधान नहीं समझे ना विभरत तो उपाधानती यदादित्य जो ग्रहण करता है स्थिति काल में सबको अपने साथ ही रखता है कल्पित तो वस्तु तो उसको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता अधिष्ठान को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता यज्ञापादत्षय जब रज्जु बुद्धि हो जाएगी तो सर्पादी को कौन खाता है वो रज्जु खाएगी जब अधिष्ठान का ज्ञान काल में जो विषय खो जाते हैं तो वही तो लील हो गए वो यच्चा यह यहाँ पर विषयों को खाता भी है यतो भाव जो कभी भी अभाव ने जिसका निरंतर जिसका भाव है है, अस्तित्व है तस्मात्मा आत्मा इति थे इसलिए उसको आत्मा कहा जाता है के दिया योति ना परिपूर्ण ताबत आत्मा उक्ता आत्मा को यही पता यच्चा अपनोति तत्य इत्यादि इस लिंग पुराण के श्लोक के द्वारा कहा आत्मा कैसा है परिपूर्णत्वादी लक्षण स्थापत आत्मा होता परिपूर्ण स्वरूप है आत्मा परिपूर्ण स्वरूप है परिचिन्न स्वरूप नहीं है ये कहा गया सच्चा मनसा सच तो वह आत्मा मन बाणी का विषय नहीं है वह तो आत्मा कैसा है मन बाणी का विषय नहीं न मन सोच सके नाणी उसको अभिव्यक्त कर सके नहीं कर सकते क्योंकि जो बाणी को प्रकाश करने वाला है जो मन को प्रकाश करने वाला है जिससे मन को जाना जाता है वाणी को जाना जाता है वो कैसे उसको प्रकाश करेगा नहीं कर सकते यद वाचा अनुदेक तदेव परम तो रवेद परिषद पढ़ते है यन मनसा न मनतेनाहुर् मनोवतम तदेव परि दे रव असत मन विषय नहीं कर सकता मन को जो विषय करता है वो वाणी जिसको विषय नहीं कर सकती है वाणी को जो विषय करता है अब पर क्या है? सांग मन अतीत श्रुति और मन से अतीत है मन मन का विषय से सिद्ध हुआ ऐसा ऐसा तमे एक परमात्मा प्रत्यक् गृही तन्नीष ठती आत्मो अवस्थायातीत अपरोक्ष निदृष्टिव श्रुति तो दृष्टम है। तो बांग बनाता बांग और मन बाणी का विषय से अतीत है तुरिया आत्मा यह श्रुति से जाना गया है वैसा तम एवं एक रसम एक रस है कभी न घटेगा न बढ़ेगा कभी बिगड़ेगा नहीं जन्मेगा भी नहीं मरेगा भी नहीं हमेशा एक स्वरूप रहता उसका अधिष्ठान में कोई खरोच नहीं आता जितने भी कल्पना करते जाए वो घटना भी नहीं बढ़ना भी नहीं में कितने भी कल्पना करते जाइए रसी को कुछ भी होने वाला नहीं अपने स्वरूप जैसे वैसे ही रसी ठीक इसी प्रकार है वो एक रसम परमात्मा न जो परम आत्म स्वरूप है जो तुरी आत्मा प्रत्यकत्व ने गृहता वही मैं हूं इस रूप से ऋषि जानकर क्योंकि तुरी आत्मा कोई और है इसे हमें कोई प्रयोजन सत्य नहीं होगा प्रत्यकत्व स्व अभिन्नवे न गृहत्वा उसी में स्थित होकर उसी में निष्ठा रखता हुआ कोई प्रत्येगात्म स्वरूप होता हुआ तिष्ट जो ऐसा रहेगा आत्मनो अवस्था त्रयातीत इसलिए आत्मा जो ऐसे आत्मा में रहता है कैसा तस्य अवस्था त्रयातीत तुरी जो तीनों अवस्थाओं से अतीत जो तुरिया आत्मा है उसके अपरोक्ष नित्य दृष्टि इस प्रकार करनी चाहिए के द्वारा सिद्ध विशेषणान्तर से पुनरुक्ति परिहन अर्थ अब यहां कहना चाहते हैं महाराज पहले यहां अंत करके निषेध किया फिर आगे यहाँ एक प्रपंचोपम आने वाला है तो अंत बोलो चाहे प्र, प्रपंचोपम बोलो एक ही चीज है कि तो दो दो विशेषण क्यों यही शंकार करने वाले हैं इसके लिए है विशेषण अंतर से आगे जो विशेषण आने वाला है प्रपंचोपम में विशेषण आने वाला है और स्मृति के आधार विशेषातर जो प्रपंचो प्रसम ये जो विशेषण आने वाला आत्मा में उसका पुनरुक्तिम परिहरण अंत के साथ में पुनरुक्ति का खंडन करते हुए पुनरुक्ति नहीं है ऐसा दिखाते हुए कहते हैं अंत इत्यादि कहा ठीक कितना तीन नंबर परोक्ष प्रमाणा विषय तो है मान प्रमाण का विषय नहीं है चक्षरादि प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय में नहीं साक्षी ज्ञान हम प्रमाण परिगणित हम साक्षी भाष्य जो ज्ञान होता है प्रमाण जन्य नहीं माना जाता हो प्रमाण जन्य माने इंद्रियजन्य जो ज्ञान होंगे इंद्रियजन्य ज्ञान को प्रमाण जन्य बोले साक्षी का साक्षी भाष्य जो ज्ञान होगा प्रमाण जनित ज्ञान नहीं होता वस्तुतस्तु कर कहते वस्तुतस्तु व्याख्यान दो प्रकार की व्याख्या कर दी एकात्म का दो प्रकार की व्याख्यान है वैलक्षण भानम संका उठे। भान आशंकण की शंका उठ भिखा कर भैलक्षण व्यवस्था पर अवतार दी भैलक्षण दिखा करके बोलना चाहते हैं परोक्षार्थ विषयते है इत्यादि यहाँ वस्तु तस्तु व्याख्यान दैलक्षण अवा, अवा, भानम आशंका ऐसा पुर, दिखाना चाहिए खंडाकार होना चाहिए विलक्षण तत्कु तो है दोनों तो एक जैसे हो गए ये शंका उठाकर उत्तर देते नहीं वो प्रत्यक्ष रूप में पहली वाली व्याख्या है अभी अपरोक्ष रूप में तो है उत्तर दिया गया ऐसा कहा अच्छा भाष्य पे कहते हैं अंत प्रज्ञी स्थानीय धर्म प्रतिषेधकृत जो नज्ञ न बहिष्कृतम करके स्थानी का धर्म जागृता स्थान वाले को स्थानीय कहा गया जागृता स्थान वाला आत्मा स्थानीय हो जाएगा स्थान जागृत है वो वाला स्थानीय उसका धर्म को प्रतिषेध किया शब्द बिता रहा और प्रपंचों का समिति जागृता आदि स्थान धर्म अभाव और प्रपंचों का समम ये श्रुति के द्वारा क्या दिखे जागृता अवस्था का अभाव दिखाया, था। थान धर्म का अभाव पहले स्थानीय धर्म का अभाव दिखाया अब स्थान धर्म जागृत स्थान का धर्म स्थान रूप धर्म का अभाव दिखाया ये कहा अतएव शांतम जब किसी का भी विषय नहीं बन रहा है इसलिए शांत है तुरही आत्मा शांत है विकृत कारण विकृत नहीं है शिवम कल्याण स्वरूप है आनंद स्वरूप है ये तो अद्वैतम जैसे कि अद्वैत है दम, दम, भेद, जो मान भेद जागृत आदि भेद जितने भी थे भेद रहित अंत आदि भेद से रहित विकल्प रहितम चतुर्थम तुरियम मनंते जो चतुर्थ चतुर्थम मनंते है उसका अर्थ चतुर्थम का अर्थ कर ये भेदो भाष्य भाष्य का व्याख्या कर दी ये के द्वारा कहा है इत्यादि ठीक कहते हैं स्थान प्रतिषेधो अतः शरामृशते अतएव तो थाना धर्म भी नहीं है स्थानीय धर्म भी नहीं है जागृता आदि अवस्था भी नहीं है जागृता की अवस्था वाला आत्मा भी नहीं है वो थानी विश्व तेजस्व प्राज वो धर्म भी नहीं है अवस्था भी नहीं है। धर्म भी नहीं है यही है थानी धर्म स्थान स्थान धर्म स्वस्थ धर्म अंत के द्वारा कहा गया जो मान विश्व तेजस्व प्राज रूप से कहा गया आत्मा वो भी नहीं और स्थाना धर्म जागृत स्वप्न सुसुप्ति का एक प्रतिषेधो अतः शब्द है अतः इत्यादि इसने कहा अतः शांत इसलिए कोई जागदादी अवस्था भी नहीं है आदि विश्वतेमी भी नहीं है इसलिए शांत है रागद्वेश्वत का रागद्वेश रही है रागद्वष युक्त होता है आत्मा जागृता आदि अवस्था में अभिमानी बन के बैठा है बहिष्प्रज्ञ अंत प्रज्ञत्व आदि बन के बैठा है उस काल में अभिमान ही रहता है किंतु तो शांत है क्यों राग राग द्वेश्वेश नहीं है उस अवस्था में रागद्वेश रहितम अभिक्रियम कुटस्थम क्रियाशून्य कुटस्थ निर्विकार आत्मा अय आत्मा का शिवम परिशुद्धम शुद्ध है शिवम परमानंद बोध रूपम परमानंद ज्ञान स्वरूप परम आनंद ज्ञान स्वरूप है बोध स्वरूप है चतुरी आत्मात द्वैता चतुर्थम उसमें विधि मुख्य नहीं कहा वो तो द्वैता अभाव से उपलक्षित है सर्व प्रपंचो इत्यादि करके द्वैत का अभाव दिखा उसके द्वारा उपलक्षित होता है वो आत्मा मान लक्षावृत्ति से है शक्तिवृत्ति से उसका ज्ञान नहीं है जस्मा द्वैता अभाव उपलक्षित द्वैत के अभाव से उपलक्षित है वो शक्तिवृत्ति इसने कहा उपलक्षण तो के द्वारा कहा तस्मात चतुर्थम इसलिए चतुर्थ कहा जाता है तो तीन की व्याख्या कर दिए थे तो ऐसे बोलना पड़ा माया संख्या तुरीयम विगत गुणगणा प्राप्त तो सौ पहले मंगलाचरण में पढ़ करके आए माया के कारण चतुर्थ संख्या है वास्तव में और चतुर्थ संख्या भी नहीं यथा इत्यादि कहा इसलिए यथम इत्यादि कहा था ठीक में अद्वैतम अद्वैत का अद्वैत माने क्या है? भेद विकल्प विकल शातम शिवम अद्वैत में अद्वैत का अर्थ भेद विकल्प विकम कोई विशेषण आदि नहीं है कोई विशेष नहीं, नहीं है आगे संख्या विशेष विशेष कथम चतुर्थम उसमें कोई संख्या है नहीं संख्या गुण थोड़ी रहना निर्गुण है हो तो। संख्या चतुर्थत्व तो संख्या चतुर्थ संख्या कैसे यह संख्या है संख्या विशेष संख्या एक विशेष वस्तु है जिसमें लगे सब विशेष हो जाएगा संख्या विशेष विषयत्व का अभाव होने पर संख्या विशेष का विषयत्व न होने पर कथम चतुर्थम जब संख्या का विषय नहीं है विशेष नहीं या संख्या रूपी विशेष नहीं तो चतुर्थ कैसे कहेंगे दोस्तों ये संख्या आगे तो कहते हैं प्रपंच प्रतीयमान पाद त्रय जो प्रतीयमान तीन पाद हैं विश्व तेजस प्राज्ञ तीन पाद प्रतीयमान है उनसे विलक्षण होने से चतुर्थ बोल तो प्रतीयमान थे तीन विश्व तेजस प्राज्ञा उससे विलक्षण होने के कारण यहाँ चतुर्थ शब्द का प्रयोग कर दिया प्रतीयमान पादक्षण जो प्रतीयमान तीन पाद थे विश्व तेजस प्राज्ञा उससे विलक्षण था इसमें इसलिए चतुर्थ शब्द का प्रयोग कर स आत्मा सविज्ञ आगे स्मृति है वही आत्मा है वही विज्ञान है स आत्मा स विज्ञे वही आत्मा है जो तुल्य है वही आत्मा है वही विज्ञे वस्तु वही है विशेषेण ज्ञे विज्ञ विशेष रूप से जान्य वही विशेष विज्ञे विशेषेण ज्ञ वि प्रतीयम सर्वभू क्षेत्र दंडादि व्यतिरिकता यथा रज्जु ऐसा जानना विशेष रूप से जानना मैंने क्या जो प्रतियमान है उनका निषेध करके जानना विशेष रूप से जानना है जैसे रस्सू को विशेष रूप से जानना होता है वैसे रसी जानी जाती है सर्प काल में भी, भी रसी जानी जाती है जाने जा रहा है किस रूप में इधम तो अधिष्ठान रूप से इधम आयम सर्पा जो बोलते हैं आयम तो रसी का ही अंश है वह सामान्य ज्ञान है विशेष रूप से नहीं जाना गया विशेष रूप से तब जाना जाएगा जो प्रतीयमान सर्पादी है उनके निषेध करने पर रसी रज्जु विशेष रूप से जानी जाती है यम सर्वयम रज्जु ठीक इसी प्रकार यहां भी जितने भी प्रतीयमान धर्म निषेध करने पर जो विशेष रूप से जाना जाता है वो आत्मी है प्रतीयमान सर्वभूत दंडादि व्यतिरिक्ता यथा रज्जु जैसे देखो रज्जु में बहुत सारी प्रतीति होते हैं कल्पकों के आधार पर भिन्न भिन्न कल्पना हो जाती है अज्ञान अनेक शक्ति वाली है एक शक्ति नहीं अज्ञान अनेक शक्ति वाला है ज्ञान एक व्यक्ति को सर्प बुद्धि है तो दूसरे को वहां पर लाठी बुद्धि है तीसरे को भूछिद्र बुद्धि है चौथे को जलधारा बुद्धि है किसी को माला बुद्धि है एक ही बुद्धि थोड़ी होती हूँ आप झगड़ा भी करेंगे तू झूठ बोल रहा तू झूठ बोल रहा किंतु जो तो प्रतीयमान सर्प है भूक्षित्र है दंड आदि जो जो कल्पना हो रही थी ऋषि में भिन्न भिन्न कल्प द्वारा भिन्न भिन्न कल्पना थी प्रतीयमान जो सर्प भूक्षिद्र दंड आदि इसे अतिरिक्त जो वो सबसे अतिरिक्त तो होती है रज्जु ऐसे यहां भी समझना है जो प्रतीयमान विश्व तेजस है, प्राज्ञादि हैं अवस्था आदि है इनसे अतिरिक्त वो कल्पना का अधिष्ठान वो है समझता तथा तत्वशी तो इत्यादि वाक्य अर्थ तत्वशी तो का भी यही अर्थ होता है प्रतीयमान देहादि का निषेध करके तुम वही होकर के इसका लक्षणाकृति से बताया जाता है प्रतीयमान जो भाच्यार्थ होता है तत्पद का है। माया मायाशक्ति विशिष्ट ईश्वर त्व का होता है ये अंतकरण विशिष्ट जीव ये प्रतीयमान है इनका विषेद के माध्यम से बताया जाता है तुम ये नहीं हो ऐसा है तो इत्यादि वाक्य अर्थ तत्वशी तो तो आदि वाक्यों का ये अर्थ ऐसा अर्थ होता है जो प्रतीयमान है उनका निषेध करके बचा हुआ को रखना लक्षणावृति से समझाना ठीक इसी प्रकार यहां यह कहा क्यों आत्मा अदृष्टो दृष्टा ऐसा आया है वृद्धा आया आत्मा कैसा है दृष्ट नहीं है किसी का विषय नहीं मानता किंतु सबको विषय बनाने वाला है अदृष्टो दृष्टा दृष्टा नहीं किसी इंद्रियों से आना नहीं जाता किंतु सभी इंद्रियों का जानने वाला है अदृष्टो दृष्टा ऐसा अदृष्ट है अन्य के द्वारा उसको देखा नहीं जाता किंतु सबको देखने वाला है ऐसा नहीं दृष्टोर दृष्टेर विपरी लोगों तो को अविनाशी होता है ऐसे प्रद्र है दृष्टा के जो दृष्टि है नित्य दृष्टि उसका लोप नहीं होता अविनाशी दृष्टि है इत्यादि इत्यादि इत्यादि या जो श्रुतियों के द्वारा कहा गया जो आत्मा है या आत्मा सविज्ञ वही जानने योग्य होता है जानने योग्य हो भूतपूर्वगत या विज्ञा शब्द का कहा भूतपूर्व गति से कहा पहले जानने जानने वाला होता था अज्ञान दशा में किन्तु तो, अभी यहां जानने भी नहीं जानना भी नहीं बनता पहले जानकार होता था अज्ञान दशा में घटा जी को जानता था ज्ञान बनाता था विष्णु को उसी गति से यहां भी कह दिया वास्तव तो में यह विज्ञाय नहीं होता आत्मा विज्ञान अपने से भिन्न वस्तु जानने योग्य होता अपने स्वयं को कहा जानना जानना भी नहीं होता न जानना भी नहीं होता भूतपूर्व गति स्विज्ञ पद कहा भूतपूर्व गति से कहा क्यों ज्ञाते द्वैता अभाव उस आत्मा जब तक अज्ञात रहेगा तब तक द्वैत दिखते रहेंगे रज्जू जब तक अज्ञात है तब तक सर्पादि विकल्प बने रहेंगे जब रज्जू का ज्ञान होगा तो सर्पादी द्वैत का अभाव हो जाता है ठीक इसी प्रकार उस आत्मा को जानने पर द्वैत का अभाव होगा एक फल होगा ये कहा ठीक आशा देखें और व्याख्यान व्याख्य अपन पुनरुत्ति की शंका उठाई थी पूर्वादि ने तो इसको उत्तर दे रहे हैं चतुर्थ और शब्द में एक व्याख्या व्याख्यय है और व्याख्यान है चतुर्थ शब्द व्याख्य है उसकी व्याख्या करनी है अतुरीय शब्द व्याख्य है व्याख्यान है व्याख्यान व्याख्या एक व्याख्या स्वरूप व्याख्यय वस्तु स्वरूप में व्याख्यान के रूप में पुनवुक्ति नहीं कहा आगे तस्वक्त विशेषणत्व भी ममक आया था चलो इतना विशेषण वाला सत्र विशेषण से उत्तर हो गया तुरी आत्मा नंद प्रज्ञा इस प्रज्ञ से लेकर के इतने विशेषण चढ़ा दिया है ठीक है तो तस्य उस आत्मा का तुरी आत्मा का उक्त विशेषणत्व भी जितने विशेषण लगाए गए नंद प्रज्ञा आदि से लेकर के जितने सत्र विशेषण है विशेषण वाला होने पर भी मामा कि में आया था मेरे मुझे क्या मिला कोई कोई आत्मा कोई होगा तुरिया आत्मा कोई होगा युद्ध विशेषणों से युक्त आत्मा तुरिया आत्मा कोई और है मुझे क्या मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ये शंका है तस् तुर्य आत्मा उक्त विशेषण कोई पूर्वोक्त विशेषण जितने भी हैं ऐसा अच्छा होने पर भी मैं में आया था मेरे लिए क्या मिला मुझे क्या मिला ऐसा प्रश्न आता है अरे स आत्मा वही तुम्हारा स्वरूप है आत्मा तो स्वरूप ही होता है ना जो तुरिया कहा वही आत्मा है जैसे छांदो के माया सदैव सौम्य से आरंभ किया चलते चलते बोले तत्सतम जो सत्य जिसको कहा था वही सत्य है ऐसा और तत्सत्यम फिर सत्य होगा वो कोई हमें क्या मिला बोला ब्लस आत्मा वही आत्मा है चलो आत्मा भी कोई और होगा कहते तत्में वही आत्मा तुम हो जो सत शब्द से जिसको दिया जाता है वही सत्य है वो जो सत्य है वही आत्मा है जो आत्मा है वही तुम तत्मसी ऐसा करके समझाया जाए जा वो ऐसे यहां ये कहना ये कहना चाहते है स आत्मा इत्यादि का दो नंबर की टिप्पणी सात। आत्मा सएव तत्व तुमसी हाँ। वही तुम हो ऐसे कहना है ना जो सदैव सौमेद्री आशित सत शब्द से कहा था बीच में आया तत्सत में बीच में एक आता है वही जो सत्य है वही सत्य है फिर उसके बाद आएगा स आत्मा जो सत्य है वही आत्मा है और वही तुम हो ठीक इसी प्रकार है स आत्मा यदि सैव तुमसी तो तुम वही हो ये अर्थ होता तत्मसी का वह आत्मा ही तुम हो तब तुमसी यदि तद विशेषण फलम तब आया तुम तो ये विशेष फल जो होगा उस विशेषण का फल तुम्हारे में आ जाएगा जो आत्मा की चर्चा हो रही थी नंदी के द्वारा वही तुम ये विशेषण का फल तुम्हारे में घट जाएगा ये उत्तर दिया जा रहा है पूर्वादिन दिन पूछा था ना वो कोई तुरिया आत्मा ऐसा होगा मुझे क्या मिला होगा वो विशेषण जिसका दिया हुआ तुम तुम ही हो वही आत्मा तुम हो ये अच्छा कहते हैं आत्मा यथोक्त विशेषणी न प्रतिभा महाराज आत्मा में ये जितने सत्र विशेषण लगाए गए नंद प्रतिमादि ये विशेषण भाषित नहीं होते हैं तो प्रकाशित नहीं होते न प्रतिभा ऐसे प्रकाशित नहीं होते कहाँ दिख रहे आत्मा विशेषण सत्र विशेषण है नांद प्रग्म से लेकर के अद्वैतम तक ये प्रतीति नहीं होती ये शंका आत्मा ने यथोक विशेषणी न प्रतिभा दी थी आशंका ऐसी शंका होने पर कहते अरे बाबा उसको जानना चाहिए विशेष विशेष करके अन्वेषण करना चाहिए तब भाषित होंगे वो सारे विशेषण पूर्णित होने लग जाएंगे ऊपर ऊपर से देखने से नहीं मिलेंगे विशेषण विज्ञा है वो विशेष रूप से जानने योग्य है इसने तो विशेष बी लगा दिया विशेष रूप से जानने वाले टिप्पणी भाषण लग जायेंगे मई नज्ञा मई हूँ प्रज्ञी का निषेध करने वाला मई हूं तथा तद विज्ञान सती उस तुझी आत्मा के ज्ञान होने पर अभिन्न ज्ञान होने पर वही तो प्रतिभाषा की वो जो विशेषण है तुम्हारे में भाषण लग जाएंगे एक ये कहा ठीक है उसी को व्याख्या करते हैं जितने भी प्रतियमान धर्म है उसका निषेध करके जो अधिष्ठान बचता है वही तो ऋषि आदि की होता है उसी प्रकार यहाँ भी जो प्रतियमान वस्तुओं का निषेध करने पर जो बचेगा वही आत्मा होता है स्वरूप होता है ऐसी व्याख्या कर प्रतीयमान कहा था प्रतीयमान सर्वभूत्र दंडादी व्यतिरिकता यथा रजू हो जैसे प्रती थी सर्पादि की जब उसका निषेध कर देते हैं तो रजतुश्रेष्ठ बच जाती है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी तथा तत्वशी इत्यादि वाक्य जो तत्वशी आदि वाक्य का अर्थ ऐसे होता है प्रतीयमान वस्तुओं का निषेध कर जो बचा हुआ होता है आत्मा का स्वरूप बताया जाता है ठीक है नी दृष्टुर्दृष्टे विपरीलो विद्य अविनाशिवाद इत्यादि प्रतीक उपादन दर्शय अविनाशिव ये जो मंत्र है इत्यादि का प्रतीक लेकर के दिखाते हैं दृष्टु इत्यादि नतीकर्क आत्मनि अव्यवहार्य क्या आशंक्य आत्मा व्यवहार के योग्य नहीं है क्योंकि ज्ञान का विषय नहीं कर्मिंद्रों का विषय नहीं व्यवहार के योग्य नहीं है अव्यवहार्य है फिर उसमें कैसे विज्ञय कैसे होगा विशेष रूप से जानना कैसे जाना जाए कर्मिंद्रों का विषय हो ज्ञान का विषय हो तो व्यवहार्य बनेगा व्यवहार के योग्य होगा जो व्यवहार के योग्य होगा वो जाना जाता है जो व्यवहार के योग्य नहीं तो कैसे जाना जाए ये क्षमता है आत्मा नहीं अव्यवहार्य जो अव्यवहार्य आत्मा है उसमें कुतो विज्ञ तो विज्ञाय तो कैसे आएगा सब विज्ञाय कैसे बोल दिया इतिहास ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं भूतपूर्व भूतपूर्व गति से कहा भाष्य नहीं कहा था भूतपूर्व गति से विज्ञा कहा अभी विज्ञान नहीं है, है। पहले द्वैत था उस काल में विज्ञा था एक दूसरे को जानना होता था कोई गति को, को लेकर क्या कहा गया भूतपूर्व गति से कहा भूतपूर्वम अविद्यावस्थाया भूतपूर्व क्या अविद्यावस्था में अज्ञान काल में विज्ञ होता था वस्तु मैं अलग हूं ये मेरा है मैं जानता हूं ऐसा होता था तो अविद्या अवस्थायाम जो अविद्या में या अभगति, जो ज्ञान नाम के ज्ञान होता था ज्ञान का ज्ञान होता था नाम के ज्ञान अवगति होती थी दो होते थे इसमें दृष्टार दृश्य दो होते थे ऐसा होकर भी ज्ञान होता था तया वही अवगति के माध्यम से विज्ञान के माध्यम से ही इधानीम विज्ञ तो मुक्त मित्ता है इस समय भी विज्ञान तो कहा गया विज्ञान इस समय हो नहीं सकता है क्योंकि यहां पर ये ज्ञाता और ज्ञाय एक ही हो रखा है विज्ञा पहले था अज्ञान दशा में था उसी को लेकर के विज्ञान कहा गया इसलिए कहा भूतपूर्व इत्यादि कहा था भूतपूर्व गए विद्यावस्था में ज्ञात्र ज्ञान के विभाग तो नवती त्रिपुटी ज्ञान अवस्था में क्यों नहीं होती ज्ञाता ज्ञान ज्ञा त्रिपुटी है अवस्था में क्यों बना था अभी क्यों नहीं बन पाता पूर्व गति से क्यों बोलना पड़ा विज्ञा ये शंका है विद्यावस्थाया ज्ञानवस्था में ही क्योंकि ज्ञात्र ज्ञान ज्ञ विभागो नवती ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञाय का विभाग त्रिपुटी का ज्ञान विभाग क्यों नहीं होता होना चाहिए ये शंका करके उत्तर देते हैं ज्ञाते द्वैता भाव आत्मा जब तक अज्ञात अवस्था में होता है तब तक विज्ञा होता है और ज्ञात होने पर द्वैत नहीं रहेगा किसको जानेंगे वही जानने का साधन भी नहीं है जानने वाला व्यक्ति भी नहीं है, जानने का विषय भी नहीं है ज्ञान ज्ञाता ज्ञा समाप्त हो जाते हैं ये भाषण अज्ञात द्वैता अभाव अज्ञात दशा में जानना होता है ज्ञात दशा में तो द्वैत का अभाव हो गया दूसरा है नहीं तो जानना नहीं बनता अपने आप को स्वयं जानना नहीं बनता जानना भी नहीं बनता न जानना भी नहीं बनता जानना न जानना अपने से भिन्न होता। कर्ता और कर्म एक होगा नहीं कर्ता अलग होगा कर्म अलग होगा इसलिए ठीक में ज्ञान न तत्कारण से अज्ञान से अपनी तत्व था जो ज्ञान के माध्यम से जो इसका कारण था अज्ञान का कारण था तत्कारण से जो व्यवहार का कारण था द्वैत का कारण द्वैत का कारण क्या अज्ञान अज्ञान अवस्था में द्वैत था ज्ञाने न तत्कारण से मान द्वैत कारण से द्वैत का कारण जो है अज्ञान है ज्ञान से अपन ही द्वैत का कारण अज्ञान को नष्ट कर दिया गया है इसलिए <garlic> ज्ञाते द्वैताभाव द्वैत का अभाव हो जाता है द्वैत का कारण अज्ञान नाश कर दिया गया निवृत्त कर दिया गया ज्ञान के द्वारा इसलिए ज्ञाते द्वैताभाव ज्ञात पर ज्ञान होने पर द्वैत का अभाव हो जाता है ये इस प्रकार कई दिनों से चल रहे थे सप्तम मंत्र चल रहा था उसके उस मंत्र के कारिका कुछ लिखना चाहते है गौरपादाचार्य जी उनको जो इस मंत्र में प्रकाशित हुआ होगा उनको बुद्धि में जो स्फुरित हुआ है उसका पल्लवन करते हैं कार्य का लिखना चाहते हैं ठीक है नान तज्ञम इत्यादि सूर्य के उगते तद विवरण रूपान श्लोकान बता नांद इत्यादि जो एक मंत्र है यह सप्तम मंत्र है क्योंकि छह मंत्रों के तो कार्यिका पहले लिख दी है अब सप्तम मंत्र अकेला है इसका नांद इत्यादि श्रुति है श्रुति उठते आते श्रुति के द्वारा जब बताया गया जो विषय है तुर आत्मरूपता है विषय उस विषय में तद विवरण उस मंत्र के व्याख्या स्वरूपांत श्लोक आना बता रही थी मंत्रों की व्याख्या करने वाली जो कारिकाए हैं श्लोक है, हैं उसको अवतरण देते हैं क्या उत्तर तो दिया अत्र श्लोका भवंती ऐसा कहा गौड़पादाचार्य जी ऐसे बोलते हैं इस मंत्र के ऊपर अत्र मनी इस मंत्र के ऊपर ये श्लोका भवंती ये श्लोक हो सकते है इतने कारिकाएं हो सकती है इस सप्तम मंत्र के ऊपर ऐसा कहािका <कारिका> है निवृत्ते वृत्ते अवैतस्तूस्मृत सर्व, सर्व दुखान सारे दुखों का निवृत्त हो जाता उस अवस्था में तुरिया अवस्था में कोई दुख नहीं है जागृतकालीन दुख भी नहीं स्वप्न कालीन दुःख भी नहीं सुशुति कालीन दुख भी कोई दुख नहीं सर्व दुखानाम मानी आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो प्रकार के कष्ट है कोई कष्ट नहीं होगा तुरी आत्मा में शरीर बुद्धि में आएंगे तो फिर उनके बिना रहेंगे भी नहीं कष्ट रहेगा ही रहेगा निवृत्ति है सर्व दुखानाम सारे दुखों का निवृत्ति होने से निवृत्त है पंचमी है निवृत्ति होने से उस अवस्था में सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है सबको बात करके हम अपने आप में यदि बैठ सके कोई दुख ना नाम के वस्तु नहीं है सर्व दुखान ईशान प्रभु जो ईशान सबका शासक है जो तुरी है साशक कैसे अधिष्ठान ही कल्पित वस्तुओं का शासक होता है अधिष्ठान के बिना उनके हलचल होना ही नहीं कुछ भी नहीं हो सकता है रज्जु के बिना सर्प आदि की कोई गति नहीं है वो ईशान है सबका साशक है प्रभु है अव्यय है वो व्यय नहीं होता कल्पित वस्तु को तो व्यय हो जाता है थोड़ी देर में ऋषि में सर्प दिखाई दिया था थोड़ी देर में गायब हो गया किन्तु ऋषि गायब नहीं होती किस प्रकार अव्यय है व्यय अव्यय अद्वैत सर्वभावान उस काल में सारे वस्तुओं का अद्वैत हो जाता है ज्ञान काल में सर्वभावान देवस्तूर्य सर्वभाव का अद्वैत अवस्था है वो देव जो देवता है स्तूर्यो विभुष उसको व्यापक ऐसा माना है माना है व्यापक है वह आत्मा आत्मा व्यापक है ऐसा माना है ये कहा भाष्य में देखें प्राज्ञात जैसे विश्व लक्षणान सर्व यही दुखों का निमित्त ही बनते घेरे मेंक्षण बता दिया था तेजस बताया था विश्व बताया था, बता था उपाधि विशिष्ट कालीन आत्माओं का सर्व दुखा इनमें होने वाले जितने भी दुखा है निवृतिहेर उस काल में निवृत्ति हो जाती है किस काल में तुरी अवस्था निवृत्तिर ईशानस आत्मा इसलिए ईशान कहा मान शासक अभिवाद ऐसा है टिप्पणी विपरी निधा तद उपयोगितया विपरीत रूप से लय का क्रम यह लेना चाहते हैं विश्व को तेजस में तेजस को प्राग्ञ में प्राग्ञ को तुरिया लय का क्रम विपरीत होता है लय क्रम मन से मन में लय क्रम को रखकर तद उपयोगितया विनश्य उसी को उपयोगी रूप से पहले सृष्टि क्रम दिखाते हैं यहाँ क्या दिया प्राज्ञा तेजस ये कहा लायक लयकर मर्मे न सृष्टि पहले प्राज को बोला फिर तेजस को बोला फिर विश्व को, को बोला अच्छा में आगे ईशान इति इति पदस्य प्रभु ईशान पद प्रभुश व्याख्या है प्रभु ईशान पद की व्याख्या है प्रभु शब्द ये कहा दुख निवृत्ति प्रति इति प्रभु प्रभु क्यों भावती के प्रभु तो दुख निवृत्ति प्रति इति प्रभु दुख के निवृत्ति के प्रति हो जाता है इसलिए प्रभु कहा जाता है वो तुरिया आत्मा को प्रवेश इसलिए कहा दुख निवृत्ति उसका दुख नहीं है दुख निवृत्ति के प्रति हो जाता है इसलिए प्रभु कहा गया यह समझना ही कहा तत्विज्ञान में तत्व दुख निवृत्ति क्योंकि तुरीय आत्मा के विज्ञान के विज्ञान ही निवृत्त है दुख निवृत्ति के साधन वही है तब तक तो दुखी है सुषुप्ति में भी दुख है ना अपने को जानता है ना पराये जानता है कम से कम स्वप्न जागृत में तो दूसरे को जानता तो था वहां तो एक जड़ होकर के पड़ा रहता है ना अपने को जानेगा ना दूसरे को जानेगा वो भी ये दुखी है प्राज्ञी ऐसी अवस्था है ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता कम से कम विश्व तेजस अवस्था में तो विषयों को जानता था अपने से भिन्न विषयों को विशेष ज्ञान होता था इसका भी दुख है एक कहा सर्विज्ञान निमित्व दुख निवृत्त वही तुरी आत्मा के ज्ञान निमित्त की दुखी निवृत्ति होती है जब उसके ज्ञान होगा तभी तो दुख आध्यात्मिक आदेश दुख का समापन समाप्ति हो जाएगी एक नंबर टिप्पणी में कहा विज्ञाता सदुख निवृत्ति निमित्तमति न अविज्ञाता तस्तु सर्वसाधक तो देखो विज्ञात आत्मा जो होता है वो दुख निवृत्ति का साधन बनता है अभिज्ञात आत्मा दुख की निवृत्ति का साधन है वो तो सबके पोषक होता है सबका साधक है अज्ञात आत्म। सब आत्मा सबका साधन है अज्ञात आत्मा होगा वही दुख निवृत्ति का साधन होगा अज्ञात आत्मा तो सबके लिए है देखो लकड़ी के भीतर अग्नि है अग्नि है मैंने जब से लकड़ी पैदा होगी तब से उसमें अग्नि जीवित है वो लकड़ी को बढ़ा रहा था वो, वो अग्नि बढ़ा रही है को बढ़ा रही है क्यों तो अभी अग्नि प्रकट अग्नि नहीं है अप्रकट है क्यों तो उसी लकड़ी को काट करके हम अग्नि मंथन करेंगे यदि चिंगारी निकल आएगी तो वो चिंगारी उसको समाप्त कर देती क्यों प्रकट जब अग्नि प्रकट हो जाती तब वो नाश हो जाए अभिज्ञात अवस्था में अप्रकट अवस्था में अग्नि उसका पोषक था अब प्रकट अवस्था में उसका दाहक वैसे आत्मा भी विज्ञात अवस्था में अज्ञान आदि का निवर्तक होता है और अभिज्ञात अवस्था में अज्ञान का भी सब होता है ये कह रहे हैं टिपेंड विज्ञात विज्ञात स मने आत्मा विज्ञात आत्मा जो होगा वही दुख निमित्तम न विज्ञात न अभिज्ञात का दुख का साधन वही बनता है अभिज्ञात आत्मा नहीं हो सकता है तस्तु सर्व साधक अभिज्ञात आत्मा तो सबका साधक है बाधक है ही नहीं वो विज्ञात आत्मा बाधक होता है अभिज्ञात आत्मा सबका साधक है सर्वसाधकवाद सबका साधक कौन से कहा आगे बने अव्यय कहा प्रभु अव्य अव्यय का अर्थ कहते हैं ने अव्यय यही है न्यूपा स्वरूपात न व्यविचारित अपने स्वरूप से कभी विचार नहीं करता अधिष्ठान अपने स्वरूप से व्यविचार नहीं करता कभी होना कभी नहीं होना नहीं होता कल्पित पदार्थ कभी होते हैं कभी नहीं विश्व तेजस प्राज्ञा आदि ये कल्पित हैं क्योंकि स्वप्नकाल में विश्व नहीं है जागृत में तेजस नहीं है सुसूप में दोनों नहीं है और जागृत में प्राज्ञा नहीं है ये बे ही है यही है अव्यय माने न व्यय थी स्वरूपाल अपने स्वरूप से व्यय नहीं होता इसलिए अव्यय है नये विचारी अपने स्वरूप से बेविचार नहीं करता कभी होना कभी नहीं होना ऐसा नहीं करता इसलिए वो अव्यय है बाकी तीनों आत्मा जो भी बताए थे अवस्था विशिष्ट है अवस्था नहीं है तो वो आत्मा भी नहीं है ऐसा हो जाता है वे विचार ही ये कैसे होगा जी अव्यय कैसे बनेगा तो शंका आ गई यस्मात अद्वैत जैसे कि अद्वैत है ये सर्वभावान उस अवस्था में संपूर्ण वस्तुओं का अद्वैत हो जाता है एक आत्मा ही हो जाता सच यु सर्व आत्मा ही भाभूत तथे नीजा नहीं आत अवस्था में सबके सब, सब आत्मरूपी हो गए वह किस साधन से किसको बने ऐसे यहाँ भी यद अद्वैत है जैसे की अद्वैत है सर्व भावान संपूर्ण विषयों का अद्वैत हो रखा है उस अवस्था में वह अद्वैत का गंध नाम भी नहीं है क्यों रजु सर्ववत्त सर्व भावानदर्वत सभी विषयों का अद्वैत बना हुआ उस काल में जैसे रजुओ में बहासने वाले सर्पाधी का रजु ज्ञान काल में अद्वैत हो जाता है रज्जुरूपी हो जाता है और क्या होते हैं सब जितने भी कल्पित थे रज्जु हो जातेदेव हो यह देव कहा उसको देव कहा क्यों देव देवतनाथ प्रकाश विषयों का प्रकाश करता है इसलिए देव कहा गया देवतनाथ तुरयश चतुर्धर विभुर जो माने चतुर्थ आत्मा कैसा है वो विभू विभू है माने व्यापी है ऐसा स्मरण किया है विद्वानों ने ऐसा याद किया है आत्मा के बारे में तुरी आत्मा ऐसा होता है करके कहा है इत्यादि का समय हो गया है ओम भद्रम करणेवा भद्रम स्थिए नए स्पष्ट लाभ स्थे पदे पदार ओ श